महाभारत आदिपर्व एकोन विंस्यधिक शतमोध्याय पाण्डु का, का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का आदेश तपसे तपस वर्तमान सवीय सिद्धचारण संघाण बभूव प्रिय दर्शन वैशं जी कहते हैं जन्मे जय वहाँ भी श्रेष्ठ तपस्या में लगे हुए पराक्रमी राजा पांडु सिद्ध और चारणों के समुदाय को अत्यंत प्रिय लगने लगे इन्हें देखते ही वे प्रसन्न हो जाते थे शुश्रु सूरण वादी सयतात्मा जितेंद्रिय स्वर्गम गंतुम पराक्रान्तः स्वयन विरजैन भारत भारत वे ऋषि मुनियों की सेवा करते अहंकार से दूर रहते और मन को वश में रखते थे उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था वे अपनी ही शक्ति से स्वर्गलोक में जाने के लिए सदा सचेष्ट रहने लगे के शांति चिद्भव्राता के शांत अभवत सखाम परे चयनम पुत्रवत्पर्य पालयन कितने ही ऋषियों का उन पर भाई के समान प्रेम था कितनों के वे मित्र हो गए थे और दूसरे बहुत से महर्षि उन्हें अपने पुत्र के समान मानकर सदा उनकी रक्षा करते थे स काले नमहता प्राप्य निष्कल संतप ब्रह्मषि सद स पाण्डुर्बुव भरतर्षभ भरत श्रेष्ठ जन्मे जय राजा पांडु दीर्घ काल तक पाप रहित तपस्या का अनुष्ठान करके ब्रह्मर्षियों के समान प्रभावशाली हो गए थे अमावास्याम तुथित ऋष्य संसत व्रता ब्रह्मांडम दृष्टु कामास्ते सम्प्रस्थुर महर्षय एक दिन अमावस्या तिथि को कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ऋषि महर्षि एकत्र हो ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए संप्रयाता ऋषि दृष्ट पाण्डुवर्चनम अब्रवीर भवंत कव ग्य ब्रूत वराह ऋषियों को प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे पूछा वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनीस्वरो आप लोग कहाँ जाएंगे यह मुझे बताइए ऋषय उच समवायो महारध्य ब्रह्मलोके लोके देवा ऋषीण च पितृण च महात्मना वयम् तत्र ग्यामो द्रष्टु काम स्वयंभुव ऋषि भोले राजन आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं ऋषि मुनियों तथा महामना पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है अतः हम वहीं स्वयंभु ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे व सम्पाणुवाच पांडुरथा सहता गुका महर्षि भी स्वर्गपारम तिथिषु सत सिद्मुख प्रतस्थे सह पत्नीभ्याभ्रुवस्तापापुपयो पिगछन शैलराज मुखा वैश्वाल जी कहते हैं राजन यह सुनकर महाराज पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा उठ खड़े हुए उनके मन में स्वर्ग के पार जाने की इच्छा जाग उठी और वे उत्तर की ओर मुँह करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ सतशृंग पर्वत से चल दिए यह देख गिरिराज हिमालय के ऊपर ऊपर उत्तराभिमुख यात्रा करने वाले तपस्वी मुनियों ने कहा दृष्टवंतो गिर में दुर्गान देशान विमान सत संबंध गीतस्वर निनादीता आक्रीण भूमि देवा गंधर्वाप सरसा तथा उद्याना कुबेर से चरतश्रेष्ठ इस रमणीय पर्वत पर हमने बहुत से ऐसे प्रदेश देखे हैं जहाँ जाना बहुत कठिन है वहां देवताओं गंधर्वों तथा अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है जहां सैकड़ों विमान खचाखच भरे रहते हैं और मधुर गीतों के स्वर गूंजते रहते हैं इसी पर्वत पर कुबेर के अनेक उद्यान हैं जहां की भूमि कहीं समतल है और कहीं नीची ऊँची महान नंबाश्च गहना गहनान गहवरान संत नित्य हिमादेशा निर्वृक्ष मृग इस मार्ग में हमने कई बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितने ही पर्वतीय घाटिया देखी हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है तथा जहाँ वृक्ष पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है संते क्विन महादर्यो दुर्गा का चिंदुरा सराह नाति क्रामे तपक्षी वे तरे मृगा कहीं कहीं बहुत बड़ी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है कईयों के तो निकट भी पहुंचना कठिन है ऐसे स्थलों को पक्षी भी नहीं पार कर सकता फिर मृग आदि अन्य जीवों की तो बात ही क्या है वायुरे को सिद्धाश परमर्षय ग्यौश राजे स्विन्जपुत्र कथम तिमे न सिदेता मधुखार है माघपोभ भर इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है तथा तो सिद्ध महर्षि भी जा सकते हैं इस पर्वतराज पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियां कैसे कष्ट ना पाएंगी भरतवंश सिरोमणे ये दोनों रानियां दुख सहन करने के योग्य नहीं है अतः आप न चलिए पांडुवाच अप्रजस् महाभागान द्वारं परिचक्षते स्वर्गे तेनात तप्त तो अप्रजस्तु ब्रवीमिव प्रत्याधिनाध निर्मुक्त तेन तप्ये तपोधना पांडु ने कहा महाभाग महर्षिगण संतानहीन के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद रहता है ऐसा लोग कहते हैं मैं भी संतानहीन हूँ इसलिए दुख से संतप्त होकर आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ चिंता से संतप्त हो रहा देह ध्रुव पितृना में चतुर्भि संयुक्ता जायन्ते मानवा भुवि नि संतान अवस्था में मेरे इस शरीर का नाश होने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य हो जाएगा मनुष्य इस पृथ्वी पर चार प्रकार के ऋणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं पितृदेवर्षिमनुजे तेभ्य धर्मत एकता तो यहाँम जो न बोध्यतिमा न तस् लोका सन्ती धर्मवृद्धि प्रतिषिता यज्ञस्तु देवाीणा ते स्वाध्याय तपसा मुनिन् उन ऋणों के नाम ये हैं पितृण देवऋषि ऋण और मनुष्य ऋण उन सबका ऋण धर्मतः हमें चुकाना चाहिए जो मनुष्य समय इन ऋणों का ध्यान नहीं रखता उसके लिए पुण्य लोग सुलभ नहीं होते यह मर्यादा धर्मज्ञ पुरुषों ने स्थापित की है यज्ञों द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है स्वाध्याय और तपस्या द्वारा मुनियों को संतोष दिलाता है पुत्रे श्राद्ध पितृच्चापे आन संशेन मानवान् जिस दें मनुष्याण पिमुक्तस्म धर्मत मितरषा तो नाश आत्मनिन्श्यती प्रत्यादि निर्मुक्त इधमस्मी तापसा पुत्रोत्पादन और श्राद्ध कर्मों द्वारा पितरों को तथा दयापूर्ण बर्ताव द्वारा वह मनुष्यों को संतुष्ट करता है मैं धर्म के दृष्टि से ऋषि देव तथा मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूं। अन्य अर्थात पितरों के ऋण का नाश तो इस शरीर के नाश होने पर भी शायद ही हो सके तपस्वीनियों मैं अब तक पितृण से मुक्त ना हो सका यह तस्मा तो प्रजा हेतु प्रजान्ते नरोतमा यथ्वाहम पिता क्षेत्र हे जातस्ते न महर्षिण तथ्वास्म मम क्षेत्र कथम वै संभवेत प्रजा इस लोक में श्रेष्ठ पुरुष पितृण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पत्ति का प्रयत्न करते और स्वयं ही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं जैसे मैं अपने पिता के क्षेत्र में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ उसी प्रकार मेरे इस क्षेत्र में भी कैसे संतान की उत्पत्ति हो सकती है ऋषे उचु अस्ति वय तो धर्मात्म विद्म दुभम अपत्यम अनगम्राजन्वयम दिव्यन नक्षुषा दैव दिष्टम द्रव्याघ्र कर्मणे हो ऋषि बोले धर्मत्मा नरे तुम्हें देवोपम शुभ संतान होने का योग है यह हम दिव्य दृष्टि से जानते हैं नर व्याघ्र भाग्य ने जिसे दे रखा है उस फल को प्रयत्न द्वारा प्राप्त कीजिए अक्लिष्टम फलम फलम व्यग्रो विदंते बुद्धिमान नरह तस्म दृष्टि फले राजयत्न करहसी बुद्धिमान मनुष्य छोड़कर बिना क्लेश के ही फल को प्राप्त कर लेता है राजन आपको उस दृष्ट फल के लिए प्रयत्न करना चाहिए आप निश्चय ही गुणवान और हसोत्पादक संतान प्राप्त करेंगे वह समान तत्वा तपस वच पाण्डुश्चिंता परम्पाण जी कहते हैं जन्मेजय तपस्वी मुनियों का यह वचन सुनकर राजा पाण्डु बड़े सोच विचार में पड़ गए आत्मनो मृगशापे नजाननुपहताम क्रियाम सौभ्रविजुंती धर्म पत्नी अपत्योत्दने यत्नम आपद ही तुम समर्थ वे जानते थे कि मृग रूपधारी मुनि के हिसाप से मेरा संतानोत्पादन विषयक पुरुषार्थ नष्ट हो चुका है एक दिन वे अपनी यशस्वनी धनपत्नी कुंती से एकांत में इस प्रकार बोले देवी यह हमारे लिए आपत्तिकाल है इस समय संतानोत्पादन के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हो उसका तुम समर्थन करो अत्यम नाम लोकेशु प्रतिष्ठा धर्म संहिता ये कुंती विदुर्धरा शाशत धर्मवादिन्ष्ट दपस्तप निमश्च सुचित सर्वेवा न्य पावन विहोचते सम्पूर्ण लोकों में संतान ही धर्मय प्रतिष्ठा है कुंती सदा धर्म का प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुष ऐसा ही मानते हैं संतानहीन मनुष्य इस लोक में यज्ञ दान तप और नियमों का भली भांति अनुष्ठान कर ले तो भी उसके किए हुए सब कर्म पवित्र नहीं कहे जाते हम एवं प्रपष्या में शुचे स्मृत अनपतुभ न प्राप्स मिति चिंतन पवित्र मुस्कान वाली कुंती भोज कुमारी इस प्रकार सोच समझकर मैं तो यही देख रहा हूं कि संतानहीन होने के कारण मुझे शुभ लोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती मैं निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता हूं। मृगाभिषा पान नष्टम जननम झ निसंत कारण भेरु यथ पुरा मेरा मन अपने वश में नहीं मैं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाला हूँ भीरु इसीलिए मृग के श्राप से मेरी संतान उत्पादन शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो गई है जिस प्रकार मैंने उस मृग का वध करके उसके में बाधा डाली थी इमे वंधुदाया सरपुत्रा धर्म दर्शे सरेवा वाह बंधु दा यादाह पुत्रा सात प्रथे प्रथे धर्मशास्त्र में ये आगे बताए जाने वाले छह पुत्र बंधुदायाद कहे गए हैं जो कुटुम्बी होने से संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं और छह प्रकार के पुत्र अबंधुदायाद हैं जो कुटुम्बी न होने पर भी उत्तराधिकारी बताए गए हैं इन सब का वर्णन मुझसे सुनो बंधु शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में आत्मबंधु बंधु पितृबंधु बंधु माना गया है इसलिए बंधु का अर्थ कुटुम्बी किया है दायाद का अर्थ उसी कोष में उत्तराधिकारी है इसलिए बंधु दायाद का अर्थ कुटुंबी होने से उत्तराधिकारी किया है इसके विपरीत अबंधुदाय दायाद का अर्थ अबंधु यानी कुटुंबी न होने पर उत्तराधिकारी किया है स्वयं जात प्रणीतुत्र का सुत पौनर्भवीर भगिन्या जायत पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो उसे स्वयंजात कहते हैं दूसरा प्रणीत कहलाता है जो अपनी पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है तीसरा जो अपनी पुत्री का पुत्र हो वह भी उसके ही समान माना जाता है चौथे प्रकार के पुत्र की पौर्ण संज्ञा है जो दूसरी बार विवाही हुई स्त्री से उत्पन्न हुआ हो पांचवे प्रकार के पुत्र की कानीन संज्ञा है विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा उस कन्या के पुत्र को कानीन कहते हैं जो बहन का पुत्र अर्थात भांजा है वह छठा कहा गया है पौनर्भव का अर्थ पद्मचंद्र कोष के अनुसार दूसरी बार व्याही हुई स्त्री से उत्पन्न पुत्र लिया गया है कानीन सह अर्थ नीलकंठ जी ने अपने टीका में किया है दत्त कृत कृत्रिमश्च उपगच्छे स्वयं त्य सहोड़ो ज्ञातिरस्त हीन जोधित अब छह प्रकार के अबंधुदायक पुत्र कहे जाते हैं दत्त जिसे माता पिता ने स्वयं समर्पित कर दिया हो कृत जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो कृत्रिम जो स्वयं मैं आपका पुत्र हूँ जो कहकर समीप आया हो सहोण जो कन्यावस्था में ही गर्भवती होकर ब्या गई हो उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सहोड़ कहलाता है ज्ञाति रेता अपने कुल का पुत्र तथा अपने से हीन जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ये सभी अबंधु दयाद है पूर्व पुर्वतमा भावालिप से तब उत्तमाधरा पू पुत्र मापदी इनमें से पूर्व पुरु पुरुष के अभाव में ही दूसरे दूसरे पुत्र की अभिलाषा करें आपत्ति काल में पुरुष पुरुष से भी उत, की इच्छा कर सकते हैं अपत्यम धर्म फल श्रेष्ठम विन्दति मानवा आत्म सुक्राद पृथे मनु स्वायम भुवो पृथे अपने वीर के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं और वह धर्म का फल देने वाला होता है यह बात स्वयंभू मनु ने कही है तस्मा प्रहेम ताम ही न प्रजान प्रजाननाथ स्वयं साधा थे यशो वा तम विद्य पत्यम यशस्वनी कुंती, मैं स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरे के पास भेजूंगा। तुम मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो ये श्री महाभारती आदि परमणि संभव परमणि पांडो प्रथा संवादे सत्य संवाद उनधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव परम में पांडु प्रथा संवाद एक सौ अध्याय पूरा हुआ